आध्यात्म रामायण अयोध्या कांड सर्ग सर्गतीन राम कम ते पर कमले क्षण मग्रे राघव गुणा वर्णय शुभान कमलन राम ने तुम्हारा क्या अपराध किया है तुम तो अहर्निश मेरे सामने राम के शुभ गुण गाया करती थी माम कौसल्यां पश्यन् शुश्रूषा कुरुते सदा इति ब्रुवंती पूर्व इधानी भाषसे न्य तुम तो पहले कहा करती थी कि राम मुझे और कौसल्या को समान जानकर सदा ही मेरी सेवा किया करते हैं फिर इस समय तुम यह उल्टी बात कैसे कह रही हो राज्य गृहाण पुत्रा ठ तु मंदिर अनुगृण नास्त तुम अपने पुत्र के लिए राज्य ले लो किंतु राम को घर ही में रहने दो हे वा तुम मुझ पर कृपा करो राम से मुझे कोई भय नहीं है हैपतिशोपरीताक्ष कैके प्रतिदम सात लोचना ऐसा कहकर महाराज दशरथ नेत्रों में जल भरकर कैके के चरणों में गिर पड़े तब उस कैके ने आंखें लाल करके यो कहा राजेन्द्र किम तुम भ्रांतोसी उक्त तदभासे नरको भवे राजेंद्र क्या तुम्हारी बुद्धि में भ्रम हो गया है जो अपने कथन के विपरीत बोल रहे हो याद रखो यदि तुमने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा वनम्छेत यदि रामचंद्र प्रभात काले दिन चीरयुक्त उद्बंधनम विभव विथभक्षण वृत्वा मरिस्े पुरस्तवाहम् सुनो यदि कल प्रातःकाल ही मृगचर्म और बल्क वस्त्र धारण कर राम वन को न गए तो मैं तुम्हारे सामने ही फांसी लगाकर या विष खाकर मर जाऊंगी सत्य प्रतिज्ञोहमतीह लोके विड़म से सर्वसभारेशमोपरी तम शपथम चाह मिथ्या प्रतिज्ञो नरक प्रयाहि तुम संसार में सभी सभाओं में मैं सत्य प्रतिज्ञा हूँ ऐसा कहकर लोगों को धोखे में न डालना अब तुम राम की शपथ करके की हुई प्रतिज्ञा को भी तोड़ रहे हो अतः तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा इत्युक्त मग्नो पतितो भूमौ विसंग्यो मृतको अपनी प्रिया के ऐसे कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ दुख समुद्र में डूबकर बड़े व्याकुल हो गए और मृतक के समान मूर्छित तथा तो संज्ञा शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े एवं रात्रि गा तस् दुखास्तं अरुणोदय काले तो बंदिनो गाय का इस प्रकार अत्यंत दुख के कारण उनकी वह रात्रि एक वर्ष के समान बीती इधर अरुणोदय होते ही गायक और बंदीजन स्तुति गान करने लगे निवार्ला कत प्रभातसम मध्यकक्षता ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या ऋष्य कर्ण्य तथा क्षत्र दिव्य गजो वाजी तथा च किंतु कई कई उन सबको रोक कर क्रोध से बैठी हुई थी। तदनंतर प्रातःकाल होने पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ऋषिगण कन्याएँ दिव्य छत्र और चामर तथा हाथों हाथी और घोड़े आदि सभी अभिषेकोपयोगी वस्तुएँ मध्य द्वार पर उपस्थित की गई अन्यास्यार मुख्याया पौरजानपास्तथा वशिष्ठ यथा ज्ञप्त तत्सव तस्थित इसके अतिरिक्त वशिष्ठ जी के आज्ञानुसार मुख्य मुख्य वारांगनाएं तथा पूर्वासी और जनपदवासी भी वहां उपस्थित हो गए श्रियोबाला से वृद्धाश्च रात्रो निद्रा नरे कदा दक्षा महे रामम पीतको से यवासम उस रात स्त्री बालक और वृद्ध किसी को भी नींद नहीं आई सभी को यह चटपटी लगी रही कि हम रेशमी पीतांबर पहने भगवान राम को कब देखेंगे